महाभारत पर्व द्रोणपर्व एकोनपंचाशदतमोध्याय श्रीकृष्ण का युधिष्ठिर से विजय का समाचार सुनाना और युधिष्ठि द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति तथा अर्जुन भीम एवं सात्विकी का अभिनंदन संजय उवाच तथोराजनमेत्य धर्मपुत्र युधिष्ठि वबंदे स प्रहिष्टात्मा हते पार्थिन सैंधव संजय कहते हैं राजन तदनंतर अर्जुन द्वारा सिंधु राज के मारे जाने पर धर्मपुत्र के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने हर्षपूर्ण हृदय से उन्हें प्रणाम किया और कहा कहा्र हत शत्रु नरो तमाम दृष्टिया प्रतिज्ञा अनुजस्तव राजेंद्र सौभाग्य से आपका अभ्युदय हो रहा है नरश्रेष्ठ आपका शत्रु मारा गया आपके छोटे भाई ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली यह महान सौभाग्य की बात है सवेव मुक्त कृष्णनाशिष्ट परपुरंजय तथो युधिष्ठिरो राजलुत्य भारत पर आनन्दाश्रुपरिप्लुत भारत भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले राजा युधिष्ठिर हर समय भरकर अपने रस से कूद पड़े और आनंद के आंसू बहाते हुए उन्होंने उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन को हृदय से लगा लिया प्रमेज बदनम शुभ्रम पुंडरी समप्रभम प्रभम अभ्रविद च पांडवम च धनंजयम फिर उनके कमल के समान कांतिमान सुंदर मुख पर हाथ फेरते हुए वे फेरतेष्ण और पुत्र अर्जुन से इस प्रकार बोले अत्युतम इदम कृष्ण कृतम पार्थे नधि मता कमलदेन कृष्ण जैसे तैरने की इच्छा वाला पुरुष समुद्र का पार नहीं पाता उसी प्रकार आपके मुख से यह प्रिय समाचार सुनकर मेरे हर्ष की सीमा नहीं रह गई है बुद्धिमान अर्जुन ने यह अत्यंत अद्भुत पराक्रम किया है दृष्ट्या पश्चाप संग्राम भारौ महारथ दृष्टा निहतः पाप सैंधब पुरुषाधम असौभाग्यवत संग्राम भूमि में मैं आप दोनों महारथियों को प्रतिज्ञा के भार से मुक्त हुआ देखता हूँ यह बड़े हर्ष की बात है कि पापी नरादम सिन्धुराज्रत मारा गया कृष्ण ज्या ममह प्रेतिर महते प्रतिपादिता गुप्ते न गोविंद न पापम जयद्रतम श्री कृष्ण गोविंद सौभाग्यवश आपके द्वारा सुरक्षित हुए अर्जुन ने पापी जयद्रथ को मारकर मुझे महान हर्ष प्रदान किया है किंतु नद्भुत तेजा जेषा नमश्रय नेशा दुष्कृत किंचु लोकसुव विद्यते सर्वोक गुरु जाना नाथो मधुसूदन तत्प्रसादाध्य गोविन्दा व्यव जय परंतु जिनके आप आश्रय हैं उन महा हम लोगों के लिए विजय और सौभाग्य की प्राप्ति अत्यंत अद्भुत बात नहीं है मधसूदन संपूर्ण जगत के गुरु आप जिनके रक्षक हैं उनके लिए तीनों लोगों में कहीं कुछ भी दुष्कर नहीं है गोविंद हम आपकी कृपा से शत्रुओं पर निश्चय ही विजय पाएंगे स्थित सर्वात्म प्रियु च हितेशराश्य कृत सस्त्रिवा सुरवधे शक्रम शक्रान शक्रम हवे उपेंद्र, आप सदा सब प्रकार से हमारे प्रिय और हितानंद में लगे हुए हैं हम लोगों ने आपका ही आश्रय लेकर शस्त्रों द्वारा युद्ध की तैयारी की है ठीक उसी तरह जैसे देवता इंद्र का आश्रय लेकर युद्ध में असुरों के वध का उद्योग करते हैं असंभाव्यम देना तद्बुद्धे बल विरजवाद जनार्दन आपके ही बुद्धि बल और पराक्रम से इस अर्जुन ने यह देवताओं के लिए भी असंभव कर्म कर दिखाया है बाल्यात्वृत्ते कृष्ण कर्माड़िश्रुतवाहनम वाह अमानुषाणी दिव्याणि महांति च बहुनिच तथवा आज्ञात च मेत श्री कृष्ण बाल्यावस्था से ही आपने जो बहु से अलौकिक दिव्य एवं महान कर्म किए हैं उन्हें जब से मैंने सुना है तभी से यह निश्चित रूप से जान लिया है कि मेरे शत्रु मारे गए और मैंने भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लिया तत्साद समुत्थन विक्रमेण हिशूदन सुरेसक्रोहत्वादस्रश शत्रुसूदन आपकी कृपा से प्राप्त हुए पराक्रम द्वारा इंद्र सहस्रों दैत्यों का संहार करके देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं तत्प्रसाद आप धृशि के स जगस्थावर जंगम स्वामर्तम स्थितम्बी जप होमेश वर्तते वीर ऋषिकेश आपके ही प्रसाद से यह स्थावर जंगम रूप जगत अपनी मर्यादा में स्थित रहकर जप और होम आदि सत्कर्मों में संलग्न होता है एकण विदम्भ पूर्णम सर्वसे तमोमय तत्प्रसादान महाबाहो जगत प्राप्तम नरो तमाह महाबाहो नरसे पहले यह सारा जगत एकणों के जल में निमग्न हो अंधकार में विलीन हो गया था फिर आपके ही कृपा दृष्टि थे यह वर्तमान रूप में उपलब्ध हुआ है षष्टारम सर्वलोकनाम परमात्मा ये पश्यंते ऋषि के समे मोह्यंते कर जो संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले आप अविनाशी परमात्मा शिष्य के इसका दर्शन पा जाते हैं वे कभी मोह के वशीभूत नहीं होते हैं पुराणं पुराण परम दब सनातनं ये सुरगुरुं प्रपन्ना सुरगुर ते मह्येन्पुराणपु परम देव देवताओं के भी देवता देवगुरु एवं सनातन परमात्मा हैं जो लोग आपकी शरण में जाते हैं वे कभी मोह में नहीं पड़ते हैं अनादि निधनम देव लोक कर्तामय ये भक्ता स्वाम ऋषिकेश दुर्गातिरं तरंत ऋषिकेश आप आदि अंत से रहित विश्व विधाता और अविकारी देवता हैं जो आपके भक्त हैं वे बड़े बड़े संकटों से पार हो जाते हैं परम पुराणम पुरुषम पराणम परम प्रपद्यस्त परम पराभूतिर्विधीये आप परम पुरातन पुरुष हैं पर से से पर से भी पर हैं आप परमेश्वर की शरण लेने वाले पुरुष को परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है गायन्ते चतुर वेदा य वेदेश गीयते प्रपद्य महात्मा भूतिमस्ताम्यनुतम चारो वेद जिनके यश का गान करते हैं जो संपूर्ण वेदों में गाय गाए जाते हैं उस महात्मा श्री कृष्ण की शरण लेकर मैं सर्वोत्तम ऐश्वर्य अर्थात कल्याण प्राप्त करूँगा परमेश परेश निर्यग न सर्वेश्वरे स्वरे शेष नमस्ते पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम आप परमेश्वर हैं पशु पक्षी तथा मनुष्यों के भी ईश्वर है परमेश्वर कहे जाने वाले इंद्रादि लोकपालों के भी स्वामी हैं सर्वेश्वर जो सबके ईश्वर हैं उनके भी आप ही ईश्वर हैं आपको नमस्कार है तो तम इसे प्रभो वर्धस्त माधव प्रभु आप्य सर्वस् सर्वात्मन पृथ विशाल नेत्रों वाले माधव आप ईश्वरों के भी ईश्वर और शासक हैं प्रभो आपका अभ्युदय हो सर्वात्मन आप ही सबके उत्पत्ति और प्रलय के कारण है धनंजय सखाया धनंजय हित धनंजय से गुप्ता प्रपद्य सुख जो अर्जुन के मित्र अर्जुन के हितैषी और अर्जुन के रक्षक है उन भगवान श्रीकृष्ण की शरण लेकर मनुष्य सुखी होता है मार्कंडेय पुराण से तरतवान महात्म्यम अनुभाव च तवान तवान्मि निष्पाप श्री कृष्ण प्राचीन काल के महर्षि मार्कंडेय आपके चरित्र को जानते हैं उन मुनिश्रेष्ठ ने पहले वनवास के समय आपके प्रभाव और महात्म का मुझसे वर्णन किया था असितो देवल नारद्यास पामापुर उत्तम असित देवल महातपस्वी नारद तथा मेरे पितामह व्यास ने आपको ही सर्वोत्तम विधि बत... आपको ही सर्वोत्तम विधि बताया है तेजस्व पर ब्रह्म त्यम महस्तप ेयस्व यश्चाग्र कम जगत तथा जगस्थावर जम प्रेसमुपाप्ते पुनः आफि तेज आरब्रह्म सत्य आ महान तप अफी श्रेय आ उत्तम यश और आप ही जगत के कारण हैं आपने ही संपूर्ण स्थावर जंगम जगत की सृष्टि की है और प्रणय काल आने पर यह पुनः आप ही में लीन हो जाता है अनादिधनम देव विश्वस्े सम जगत पते धातारम अजम्यक्तम आयुर्वेद विदोजना भूतात्मा महात्मा अनंत विश्व जगत पते देवदेव वेत्ता, वेत्ता पुरुष आपको आदि अंत से रहित दिव्य स्वरूप विश्वेश्वर अजन्मा अव्यक्त भूतात्मा महात्मा अनंत तथा विस्व मुख आदि नामों से पुकारते हैं अपने जानंती गुह्यम जगत्पतिम नारायण परम दरमात्मानीश्वर ज्ञान योग हरि विषुमुक्षण परायण परम पुराणम पुरश पुराणा परम जयत आपका रहस्य गूढ़ है आप सबके आदि कारण और इस जगत के स्वामी हैं आप ही परम देव नारायण परमात्मा और ईश्वर हैं ज्ञान स्वरूप श्रीहरि तथा मुमुक्षुओं के परम आश्रय भगवान विष्णु भी आप ही हैं आपके यथार्थ स्वरूप को देवता भी नहीं जानते हैं आप ही परम पुराण पुरुष तथा पुराणों से भी परे हैं एव आदि गुणा नाम ते कर्म दिवचे हच अतीत भूतभव्याम संख्यातात्र न विद्यते सर्वतो रक्षणी स्म सक्रदगुणोपेत सुहन्ना उपादित उप आपके ऐसे ऐसे गुणों तथा भूत वर्तमान एवं भविष्य काल में होने वाले कर्मों की गणना करने वाला इस भूलोक में या स्वर्गलोक में भी कोई नहीं है जैसे देवताओं की रक्षा करते हैं उसी प्रकार हम सब लोग आपके द्वारा सर्वथा रक्षणीय हैं हमें आप सर्वगुण संपन्न सुहृत के रूप में प्राप्त हुए हैं धर्मराज एनम हरिक्तों महायशा अनुरूप विदम्ब वाक्यम प्रतिवाचना धर्मराज धर्मराजृषि के ऐसा कहने पर महाजसस्वी भगवान जनार्दन ने उनके कथन के अनुरूप इस प्रकार उत्तर दिया धर्मेणा धर्मराज आपकी उग्र तपस्या परम धर्म साधुता तथा सरलता से ही पापी जयद मारा गया है अयरस व्याघ्र तदनुध्यान संमृत हवा योधसहस्रारि निहन जिष्णु जयद्रथम पुर सिंह आपने जो निरंतर शुभ चिंतन किया है उसे से सुरक्षित हो अर्जुन ने सहस्रों योद्धाओं का संहार करके जयद्रथ का वध किया है कृतित्वे कृतिजे चथवा संभ्रमेचृता मोग बुद्धि पार्थ समझे अस्त्रों के ज्ञान बाहुबल स्थिरता शीघ्रता और अमोघ बुद्धिता आदि गुणों में कहीं कोई भी कुंती कुमार अर्जुन की क्षमता करने वाला नहीं है तदयम भरत भ्राता तेजर्जुन सैन्यक्षणे सिंधुराज शिरोहर पर श्रेष्ठ इसीलिए आज आपके इस छोटे भाई अर्जुन ने संग्राम में शत्रु सेना का संहार करके सिंधुराज का सिर काट लिया है ततो प्रजानाथ तब धर्म पुत्र राजा युधिष्ठ ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उनका मुंह पोंछकर कर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा महत्कर्म अतीबर्म प्रतमान फालगुन असह्यम चा विसह्यम ची सा फाल्गुन आज तुमने बड़ा भारी कर्म कर दिखाया इसका संपादन करना अथवा इसके भार को स लेना इंद्र सहित सम्पूर्ण देवताओं के लिए भी असंभव था निष्ठा निष्ठि भारोसी हताश शत्रुह दृष्टिया सत्या प्रतिज्ञेथम शत्रु आज तुम अपने शत्रु को मारकर प्रतिज्ञा के भार से मुक्त हो गए यह सौभाग्य की बात है हर्ष का विषय है कि तुमने जद्रथ को मारकर अपनी यह प्रतिज्ञा सत्य कर दिखाई एव उगुड़ा के धर्मराजो महायशा पुण्य गंधे न पृष्ठे हस्तेन पार्थिव महायशस्वी धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने निद्रा विजयी अर्जुन से ऐसा कहकर उनके पेट पर पवित्र सुगंध से युक्त अपना हाथ फेरा एवं उक्तौ महात्मा के स्व पांडव ताब्रूता तदा कृष्ण राज पृथ्वीपतिम उनके ऐसा कहने पर महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ने उस समय उन पृथ्वीपति नरेश से इस प्रकार कहा जयद्रथ राष्ट्र महाराज पापी राजा जयद्रथ आपकी क्रोधाग्न से दग्ध हो गया है तथा रणभूमि में दुर्योधन की विशाल सेना से पार पाना भी आपकी कृपा से ही संभव हुआ है अन्य च भारत तब क्रोधाता झेते कौरव शत्रुसूदन भारत शत्रुसूदन ये सारे कौरव आपके क्रोध से ही नष्ट होकर मारे गए हैं मारे जाते हैं और भविष्य में भी मारे जाएंगे समरे क्रोध पूर्ण दृष्टपात मात्र से विरोधी को दग्ध कर देने वाले आप जैसे वीर को कुपित करके दुर्बुद्धि दुर्योधन अपने मित्रों और बंधुओं के साथ समरभूम में प्राणों का परित्याग कर देगा तब क्रोध हत पूर्व देवैरपी सुदुर्जय शरतल पर गेते भीषम कुरु जिन पर विजय पाना पहले देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन था वे कुरुकुल के पितामह आपके क्रोध से ही दग्ध होकर इस समय बाणस पर सो रहे हैं दुर्लभ हो विजयस्तेषा संग्रामे ऋपुसूदन याता मृत्यु वसम ते वई य क्रुद्धोषि पांडव शत्रुसूदन पाण्डुनंदन आप जिन पर कुपित हैं उनके लिए युद्ध में विजय दुर्लभ है वे निश्चय ही मृत्यु के वश में हो गए हैं राज्य प्राण स्त्रिय पुत्र असौख्या विविधा चिरा तस्ती ये शाम क्रुद्धो दूसरों को मान देने वाले नरेश जिन पर आपका क्रोध हुआ है उनके राज्य प्राण संपत्ति पुत्र तथा नाना प्रकार के सौख्य शीघ्र नष्ट हो जाएंगे विनष्टान कौरवान मन्य सपुत्र बश, पशु बांधवान राजधर्म परे नित्यम तय क्रुद्धे परम तप सत्रों को संताप देने वाले वीर सदा राजधर्म के पालन में तत्पर रहने वाले आपके कुपित होने पर मैं कौरवों को पुत्र या पशु तथा बंधु बांधव से नट हुआ ही मानता हूँ तथो भीमो महाबाहू सात्क महारथ अभिवाद गुरुम ज्येष्ठ मगणय्य क्षत तो। वीखितिता महेश्वासौ पांचाई पिहितौ तौदृष्टवा तो मुद्रतौर प्रांजलि जाग्रता हुए महाबाहु भीमसेन और महारथी महाबाही अपने ज्येष्ठ गुरुष्ठिर को प्रणाम करके भूमि पर खड़े हो गए पांचालों से घिरे हुए उन दोनों महाधनुधर वीरों को प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़े सामने खड़े देख कुंती युधिष्ठिर ने भीम और सात्यी दोनों का अभिन किया वाम सूरा। सागरान। ग्राह दा, ए वे बोले बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं तुम दोनों तूरवीरों को शत्रु सेना के समुद्र से पार हुआ देख रहा हूं वह सैन्य सागर द्रोणाचार रूपी ग्राह के कारण दुर्धर्ष है और कृतवर्मा जैसे मगरों का वास स्थान बना हुआ है दृष्टिया संख्ये पृथिव्यापार्थिवा युवाम विजय नौ चापे दिष्टयापश्याम सही युगे युद्ध में सारे भूपाल पराजित हो गए और संग्राम भूमि में मैं तुम दोनों को विजयी देखा रहा हूँ यह बड़े हर्ष का विषय है दृष्ट्या द्रोण संख्ये हार्दिक महाबल कर्ण भी और पराभवम् हमारे सौभाग्य से ही आचार्य द्रोण महाबली कृतवर्मा युद्ध में परास्त हो गए भाग्य से ही कर्ण भी तुम्हारे बाणों द्वारा रण क्षेत्र में पराभव को पहुंच गया नरश्रेष्ठ वीरों तुम दोनों ने राजा शल्य को भी युद्ध से विमुख कर दिया दृष्टिया पश्चाथिशारद रथियो में श्रेष्ठ था युद्ध में कुशल तुम दोनों वीरों को मैं पुनः रणभूमि से सकुशल लौटा हुआ देख रहा हूँ यह मेरे लिए बड़े आनंद की बात है मम क्या करो वीर मम गौरवयंत्रित सैन्यणव समुत्तीर्ण दृष्टा पश्चापा महम मेरे प्रति गौरव से बंधकर मेरी आज्ञा का पालन करने वाले तुम दोनों वीरों को मैं सैन्य सैन्य समुद्र से पार हुआ देख रहा हूँ यह सौभाग्य का विषय है समर श्लाघिन वीरौ सम्वराजित मम वाक्य समह समृष्टया पश्याम वा महम तुम दोनों वीर मेरे कथन के अनुरूप ही युद्ध की श्लाघा रखने वाले तथा सम्रांगण में पराजित न होने वाले हो सौभाग्य से मैं तुम दोनों को यहाँ सकुशल देख रहा हूँ इतुक्त पांडव राजनाधर सस्वजय पुरुष व्याघ्रमोच राजन पुरुष सिंह और भीमसेन से ऐसा कहकर दंडन युधिष्ठ ने उन दोनों को हृदय से लगा लिया और वे हर्ष के आँसु बहाने लगे ततः प्रमुदित सर्व बलमाशी सांपते पांडवाना रणे हृष्टम युद्धा तो मनोदथे प्रजानाथ पांडवों की सारी सेना ने युद्धस्थल में प्रसन्न एवं उत्साहित होकर संग्राम में ही मन लगाया इति श्री महाभारते द्रोण पर्वढ़ हर्षे एकोन पंचाश सद अधिक शतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में युधिष्ठिर का हर्ष विषय एक सौ अध्याय पूरा हुआ